आदरणीय सन्यासीगण मुनिकण उपस्थित धर्मप्रिय बंधुओं पूजा मातृशक्ति आचार्य मान भाव प्रिय ब्रह्मचारियों आपका प्रसंग धर्म और अधर्म के संबंध में चल रहा है स्वामी जी ने बहुत थोड़े शब्दों में धर्म और अधर्म शब्द की परिभाषा यहाँ पर स्पष्ट की है तो स्वामी जी आगे कहते हैं सत्य ये धर्म असत्य ये धर्म अब इसमें समझने को क्या है सब जानते हैं सत्य और सब जानते हैं असत्य पर अगर ठीक से जानते होते तो असत्य से समझौता नहीं करते हम लोभ के में होकर क्रोध के वश में होकर या अपने पराय का भेद जब हमारे अंदर अपना विकराल रूप दिखाता है तो जानते हैं असत्य ये है जानते हैं सत्य ये है फिर भी हम सत्य बोलने का साहस नहीं जुटा पाते हमको ऐसा लगता है कि अगर यहां मैंने सत्य बोल दिया तो मेरा सम्मान मेरी प्रतिष्ठा मेरी अस्मिता सब कुछ चला जाएगा इसलिए मान प्रतिष्ठा पद प्रतिष्ठा समाज में सम्मान के बहुत सारे अवसर होते हैं उन अवसरों का वो व्यक्ति अवसर के अनुसार उपयोग करता है वो ये देखता है कि अगर मेरा सत्य बोलने से कोई नुकसान नहीं होने वाला तो वहां व्यक्ति सत्य बोल देगा क्योंकि वहां उसका कोई नुकसान तो हो नहीं रहा है लेकिन जब व्यक्ति ये देखता है कि असत्य बोलने से और सत्य बोलने से यहां पर असत्य बोलने से मुझे ज्यादा लाभ होता है ज्यादा लाभ होने वाला है तो वहां पर व्यक्ति सत्य को एकदम छोड़ करके असत्य में झुक जाता है और असत्य बोल देता है तो ये हमारी मानव की जो कमजोरी है इस कमजोरी के कारण ही मनुष्य धार्मिक नहीं हो पाता क्योंकि सत्य बोलने के लिए और असत्य को छोड़ने के लिए आत्मबल की आवश्यकता होती है वो तो आत्मबल मनुष्य के अंदर प्राय करके नहीं होता है और जिनके अंदर होता है वो एक जीवंत व्यक्तित्व वाले समाज में अपना विशेष स्थान बना लेते हैं उनको कह देते हैं ये आग्नेय व्यक्तित्व है और इस तरह की जो अवस्था है वो विशेष आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्तियों में ही देखी जाती है कि जो उस असत्य के साथ में जरा भी उससे समझौता ना करें जरा भी उसके लोभ के मकड़जाल में ना फंस जाए ये बहुत कम लोग ऐसे होते नहीं तो प्राय करके जहां हमें लाभ दिखता है वो उस तरफ हमारा झुकाव हो जाता है ये हम सबके ऊपर घट जाएगा चाहे वो विद्यार्थी हो आचार्य हो गुरु हो कॉलेज का कोई अध्यापक हो प्राय करके हमारी मानसिक स्थिति ऐसी रहती है इसलिए हम आधे आधे चलते हैं आधे सूरज की ओर मुख करके चलते हैं और आधे हम सूरज की ओर पीठ करके चलते हैं और चाहते यह है कि हमें पीठ पीछे भी प्रकाश मिल जाए और जब मुख करके चले तब भी प्रकाश मिल जाए ठीक है पीठ पीछे प्रकाश तो मिल जाएगा पर पीठ पीछे आपके पीठ के पीछे क्या है वो तो दिखाई नहीं देगा जब सूर्य सामने होता है तो हम अच्छी तरह से देख सकते हैं लेकिन अगर हम सूर्य से विमुख होकर के और ये कहे कि हमें वही दृश्य दिखाई देना चाहिए जो हम आंखों से देख सकते हैं तो ये कैसे संभव है ये तो ऐसे है कि एक आदमी कार में उल्टा सिर करके बैठ जाए उल्टा करके बैठ जाए स्टेरिंग की तरफ ब्रेक एक्सीटर की तरफ उसका मुख ना होकर के वो यूं बैठ जाए और सोचा कि कार ठीक ढंग से चलती रहे तो ऐसा संभव है संभव है बस यही मनुष्य की दशा है कि मनुष्य चाहता तो है कि मुझे सुख मिले मुझे शांति मिले मुझे आनंद मिले पर काम वो वैसे ही कर रहा है जिससे कि उसके ये सत्य उसका ये ये शांति उसका ये आनंद बिखर बिखर करके बिल्कुल उसके टुकड़े टुकड़े हो जाए पर कामना यही बनाए रखता है कि मुझे सुख मिलना चाहिए तो सुख तो सत्य से मिलेगा इसलिए स्वामी जी कहते हैं कि सत्य धर्म है वेदों में बहुत सारी आज्ञाएं हैं बहुत सारे उपदेशों की वहां पर भरमार है चारों वेदों लगभग बीस मंत्र हैं बीस हजार से भी कुछ अधिक ही होंगे और वहां आप देखेंगे चार सौ बता रहे महाश जी चार सौ सोलह बीस हजार चार सौ सोलह तो अनेक मंत्रों में कहीं प्रत्यक्ष कहीं परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं सत्य का ही समर्थन वहां पर मिलेगा आपको सत्यम ब्रवीमि यह हम भोजन की समाप्ति के बाद मंत्र बोलते हैं बदई सतस्य सत्यम रवीमी अनिर्ता सत्यम उपेमी ईदम हम अनता सत्यम उपेमी इस अन्य को त्याग करके मैं सत्य की ओर अपना मुख कर लू सत्य को प्राप्त हो जाऊ तो प्रार्थनाएं तो बहुत है और सुनने वाले भी सुनते सुनते थक भी जाते हैं लेकिन जानना वो ठीक से होता है कि जब उसको पता लग जाए कि हाँ ये वास्तविक सत्य है और उस सत्य का व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग कर ले अपने मन को प्रयोगशाला बना ले इन मूल जीवन मूल्यों को धार करने के लिए अपने मन को प्रयोगशाला बना ले तो वास्तव में उसने ठीक से जाना है कि सत्य क्या है नहीं तो ठीक है सत्य सब जानते हैं लेकिन ठीक से नहीं जानते एक बार व्यक्ति को पता लग जाए कि क्रोध बुरा है आदमी कहता तो है क्रोध बुरा है हम सभी समझते हैं हमें समझाया भी जाता है कि भाई क्रोध मत करो क्रोध मत करो पर जो क्रोध मत करो ये कह रहा है वो खुद क्रोधी है उनके ऊपर क्रोध का भूत स्वयं सवार है और दूसरो कह रहे हैं कि क्रोध मत करो इसका मतलब है कि ना तो समझाने वाले ने क्रोध को ठीक से जाना है अगर जान लेता तो क्रोध करता ही नहीं क्रोध तो करता है हजार बार प्रतिज्ञाएं करता है कि नहीं इस बार नहीं करना लेकिन जैसे ही क्रोध का कोई अवसर उपस्थित होता है तो व्यक्ति सब कुछ भूल जाता पागल जैसा बन जाता है तो इससे क्या पता लगा कि विद्या के जो चार रास्ते महाभास ने बताए हैं ना श्रवण मनन निधि और साक्षात्कार चतुर्थ प्रकार विद्या भवती आगम कालेन स्वाध्याय कालीन प्रवचन कालेन व्यवहार कालीनि तो ये चार रास्तों से गुजर करके उस विद्या का ठीक ठीक हम जान कर सकते हैं पर हम श्रवण तक ही कई बार रह जाते हैं ना तो मनन करते हैं ना निद्यासन करते हैं साक्षात्कार की बात तो बहुत ऊंची है श्रवण तक ही जो गति रहेगा वो विद्वान नहीं बन सकता तो कहते हैं कि सत्य ये धर्म असत्य ये धर्म निष्पक्षपात ये धर्म और पक्षपात ये धर्म हम सब जानते हैं इसकी कोई व्याख्या करने कोई आवश्यकता नहीं है सब जानते हैं कि पक्षपात क्या है और पक्षपात रहित अवस्था क्या है सब जानते हैं लेकिन हम फिर भी कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अपना पराया का संबंध जोड़ी लेते हैं ये अपना है ये पराया है अपनी जाति अपना प्रांत अपनी भाषा श्रेष्ठ है अपना संप्रदाय अपने ग्रंथ श्रेष्ठ है और दूसरे का चाहे कितना ही श्रेष्ठ हो लेकिन वो इस पक्षपात के कारण से ठीक से वो दृष्टि नहीं रख पाता कि दूसरे का भी ठीक हो सकता है तो ये दृष्टियां जो यहां पर स्वामी जी ने दी हैं स्वामी जी ने स्वयं सत्ता में इसकी साक्षी दी है कि मनुष्य का आत्मा सत्यासत्य को जानने वाला है सामर्थ्य है उसमें कि वो सत्य को भी जाने और असत्य को भी जाने लेकिन उसके अंदर हट दुराग्रह अविद्या अभिमान आदि दोषों से पीड़ित होकर के या दोषों से ग्रस्त होकर के वो सत्य से हटकर के असत्य की ओर तो ये, ये स्थिति है मनुष्य की इसलिए धर्म उसी को समझ में आता है जो मन को सात्विक बनाए रखता है और न्याय उसी को समझ में आता है जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है और जो ईश्वर के साथ धर्म के साथ कोई अपना मतलब नहीं रखते केवल कागजी घोड़े दौड़ाते रहते हैं कि ठीक है सुन लिया जैसे सरकारी फाइलें होती ना कि, कि साहब उस गांव में एक तालाब बनना है ठीक है कितना पैसा लगेगा इतना पैसा लगेगा ठेका ठेका होगा कहा वो जमीन भी हो गई सरकार ने सब कुछ हो दिया दो साल बाद वहां पता लगा ना तो तालाब है न कोई जगह है वसो कागजों पर ही तालाब बन गया तो कई बार हमारे भी कागजों पर ही ये सत्य और और ये और ये ब्रह्मचर्य और ये अहिंसा सब सत्य कागजों पर ही घूमती रहती है अंदर हम बहुत कम इसको ले पाते हैं तो हमें प्रयास करना चाहिए तो आगे चलते हैं आगे कहते हैं ब्रटेन दीक्षा आपनोती ब्रटेन दीक्षा आपनोती और दीक्षा आपनोती दक्षिणाम और दक्षिणा आपनोति आगे क्या है नहीं पता लग रहा है दक्षिणा श्रद्धा आपनोति श्रद्धा सप्तम आप्य थे ये यजुर्वेद का मंत्र है कहते हैं व्रते दीक्षा मापनौती तो व्रत से व्रत क्या है खाली पेट रह जाओ शाम तक तो व्रत हो गया पर जिस दिन लोग व्रत रखते हैं ना हमारे पौराणिक भाइयों में कोई दिन ऐसा आता होगा कि जिस दिन व्रत ना रखने का विधान ना किया गया हो अर्थात किया गया है सोमवार को ये मंगलवार को हनुमान जी बुधवार को बुद्ध देवता फिर बृहस्पतिवार को और कोई अब अगर 30 दिन में तीसों दिन उपवास का त्योहार अगर दिया हुआ है तो आदमी तो भूखो मर जायेगा इसलिए वो फिर अपने हिसाब से वो बस एक मंगलवार चुन लेता कि मंगलवार को हनुमान जी का है तो इसलिए हनुमान जी के नाम से हम भूखे रह लेंगे अच्छा भूखे नहीं रहते हैं वो वो जिस जिस दिन भूखे नहीं रहते हैं उस दिन से ज्यादा वो खाते हैं जिस दिन भूखे रहते हैं सात दिन में एक दिन मान लीजिए उपवास है तो वो सातवें दिन वो इतना अधिक खा जाते हैं कि उनको पता नहीं लगता की कुछ उपवास का कुछ असर है या नहीं है तो उपवास वाले दिन व्यक्ति ज्यादा खाता है कहते ना एक बुढ़िया थी तो उसने रख लिया उपवास और उसके चार बेटे थे चारों अपने अपने धंधे में लग रहे थे तो सोचा कि आज मेरी माँ ने उपवास रखा हुआ है तो उसको कुछ भिजवाऊ कि भूखी रहेगी मर जाएगी बूढ़ी वैसे ही है तो एक ने दो किलो केले भिजवा दिए और एक ने दो किलो रबड़ी भिजवा दी एक ने एक किलो कुछ और चीज भिजवा दी एक ने दो किलो सिंगाड़े भिजवा दिए सिंगाडे भी खा दे ना उपवास में उबाल करके तो उबले उबलाई भिजवा भी दी है उबालने की भी जरूरत ना रहे शाम को आकर के पूछा कि माताजी जी उपवास कैसा रहा मैंने जब दो किलो केले भेजे थे खाली है हाँ खाली है बहुत अच्छे थे बहुत बढ़िया थे बड़े पके हुए थे और फिर कहा कि दूसरे ने बेटे ने की माँ मैंने दो किलो महावीर हलवाई के यहाँ से रबड़ी भेजी थी और रबड़ी भी खाएगी नहीं अरे रबड़ी रबड़ी तो बहुत ही बढ़िया थी बड़ी मीठी थी वो भी खा गई फिर तीसरे ने कहा कि मैंने डेढ़ किलो सिंगाडे भेजे थे वो भी खा गई वो बहुत बहुत बहुत बहुत अच्छे थे वो तो हैं बड़े उबले हुए थे और बहुत स्वादिष्ट लग रहे थे फिर चौथे ने मान लीजिए सोन पपड़ी का मैं नाम ले दू की एक किलो सोन पपड़ी भेजी थी वो भी खा गई बोला हा वो, वो भी बहुत अच्छी थी तो चारों बेटे छत पे चढ़ गए बोले की पड़ोसियों सुन लो अपने अपने बच्चों को ध्यान से रखना आज मेरी माँ ने उपवास किया हुआ है कई तुम्हारे में से एक आधा इसको भी ना खा जाए <laughs> तो कई बार क्या होता है उपवास के नाम से लोग अधिक खा जाते हैं अधिक तो कहते हैं व्रत का अर्थ यहाँ पर वो उपवास नहीं व्रत का अर्थ यहाँ पर दृढ़ संकल्प किसी किसी अच्छे कर्म के लिए कोई संकल्प मन में धारण करना मैं ब्रं पालन करूंगा मैं सत का पालन करूंगा मैं कोई नशा जो मैं करता हूँ वो नहीं करूंगा या या मैं कभी निराश नहीं होंगे मैं कभी दीनहीन की भावनाएं अपने अंदर नहीं रखूंगा मैं सदा आत्मविश्वास से आगे बढ़ूंगा मैं सदा जीवन में कभी हिम्मत नहीं हारूंगा ऐसे कितने ही व्रत ले सकते है और इन व्रतों का मन के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है आदमी सुबह कर ले ठीक है आज मैं आत्मसं विश्वास के साथ जीऊंगा घबराऊंगा नहीं कोई परिस्थिति आ जाए वो व्यक्ति अंदर से मजबूत रहेगा वो संकल्प का जो विचार है वो बिजली की तरह उसके अंदर काम करता रहता है तो यहां पर व्रत से मतलब है कि जैसे सत्य है ब्रह्मचर्य आदि जो है जो की पतंजलि ने जिनको यम नियमों के अंतर्गत लिया है कहते हैं कि उस व्रत के द्वारा दीक्षा मत नौती दीक्षा को प्राप्त कर लेता है यानी व्रत में दीक्षित हो जाता है वो तो संकल्पी हो जाता है संकल्प संकल्प मैं ये पुरुष है जैसा संकल्प करता है वैसा इसका निर्माण होता है तो आगे कहते हैं व्रत दीक्षा माप नौती दीक्षा माप नौती दक्षिणाम और उस दीक्षा लेने के बाद वो उस व्रत में दक्ष हो जाता है कुशल हो जाता है उस व्रत का अनुष्ठान करने में वो बहुत सावधानी से उस व्रत का पालन करने में लगा रहता है एक तो दक्षिणा का अर्थ यह भी है एक है कि दक्षिणा का है कि जब वो कोई मनुष्य अपने जीवन में इन व्रतों का पालन करता है तो समाज के लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं समाज के लोग उसे सम्मान देते हैं तो ये भी एक अर्थ हो सकता है और दक्षिणा श्रद्धा मात्मोती और जब वो समाज में प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है या अपने कर्म में वो योग्यता को प्राप्त कर लेता है तो उसको सत्य प्राप्त होता है स्रत और धा इसमें दो पद हैं सत सत्यम यू कह सकते हैं सत सत्य नाम से पठतम निघंट तो श्रत को सत्य नाम से पढ़ा गया है वहां पर निघंटू स्रत यानी सत्य तो सत्य को जो धान कर लेता है तो कहते हैं उससे उसको श्रद्धा प्राप्त हो जाती सत्य प्राप्त हो जाता है और कहते हैं श्रद्धा सत्यम आपते और श्रद्धा से उस सत्य की श्रद्धा से व्यक्ति सत्य का व्यवहार करने में सफल हो जाता है तो श्रद्धा से व्यवहारिक सत्य को प्राप्त हो जाता है शास्त्रीय सत्य को प्राप्त नहीं होता है शास्त्रीय तो शास्त्र में लिखा ही है लेकिन वो व्यवहारिक सत्य को प्राप्त हो जाता है तो इस ऋषा को पढ़ने के बाद स्वामी जी आगे कहते हैं अब सत्यमूलक यदि धर्म है तो सत्य क्या है तो स्वामी जी कहते हैं सत्य क्या है कैसे जाने ये सत्य है कैसे किस उपाय से ये समझे कि ये ये यथार्थ है ये वास्तविकता है ये जैसा है वैसा है ही तो कहते हैं प्रमाण ही अर्थ परीक्षण न्याया प्रमाणों के द्वारा प्रत्यक्षादी जो आठ प्रमाण है और जो पांच कसौटियां हैं उन पांच कसौटियों में आठो प्रमाण भी आ जाते हैं तो कहते हैं ये प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादी जो आठो प्रमाण और जो कसौटियां स्वामी जी ने बतलाई हैं, कहते हैं कि उनसे अर्थ परीक्षण उससे अर्थ की जांच कर लेनी चाहिए जिस विषय पर मैं बोलने जा रहा हूं जिस कार्य को मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं उसकी अच्छी तरह पहले परीक्षा कर लेनी चाहिए कि ये काम खरा है या खोटा है जैसे स्वर्णकार परीक्षा करता है हम आप सोना लेके जाए तो वो ऐसे ही नहीं खरीद लेगा कि मेरे पास दस ग्राम सोना है और मैं बेचने जाऊं और कहू कि ये दस ग्राम सोना खालिश है और मुझे इस समय आवश्यकता पैसों की तो आप इसको खरीद लीजिए ऐसे ही नहीं खरीदेगा वो कसौटी भी कसेगा कि इसमें कोई अन्य धातु तो मिली हुई नहीं है और वो कई बार कसता है और उसकी रेखाएं अलग अलग होती है अपने सोनी जी आते हैं ना यहाँ पर कभी कभी तो वो स्वर्णकार है और उन्होंने मुझे एक बार कसौटी दिखाई और कहा कि देखो सोने में दो होते हैं एक तो असली सोना होता है जिसमें सौ सो प्रतिशत सोना रहता है कुछ ऐसा होता है कि जिसमें कुछ कुछ प्रतिशत अन्य धातुएं में मिली रहती है तो कसौटी पर मिश्रित तो धातु युक्त तो जो सोना है उसकी एक अलग तरीके रेखा बनती और जो बिल्कुल शुद्ध सोना रहता है 100 प्रसाद उसकी एक अलग रेखा बनती है तो मुझे तो जल्दी से पहचान नहीं हो पाई लेकिन क्योंकि वो इस काम में लगे हैं इस काम का वो धंधा करते हैं तो उनको बहुत जल्दी पहचान हो जाती कि ये तो मिश्रित धातु वाली स्वर्ण है और ये शुद्ध खरा सोना है तो वो कसौटी बन जाती है उस स्वर्ण सोने की परीक्षा की तो इसी तरह स्वामी जी कहते हैं कि जब हम जब हम किसी काम को प्रारंभ करते हैं तो उसके खरे खोटे की पहचान कर लो कि ये काम खरा है या खोटा है ये कर्मों ये कर्म जो मैं करने जा रहा हूं कहीं मैं निंदा का पात्र तो नहीं बनूंगा कहीं मुझे नीचा देखना तो नहीं पड़ेगा कि मैं सिर उठाके भी न चल सकू कहीं मेरी प्रतिष्ठा जो बनी हुई है सत्य के कारण से वो प्रतिष्ठा तो धक्के धक्के से नहीं गिर जाएगी कहीं मुझे लज्जा से मुंह तो नहीं झुकाना पड़ेगा तो ये कई तरह की जो मनुष्य के मन में जो यथार्थ को समझते समय ये प्रश्न प्रश्नों की आवली जो खड़ी होती है ये प्रश्नावली खड़ी होती है इन प्रश्नों पर जब व्यक्ति विचार करता है तो वो व्यक्ति सही निर्णय कर पाता है उस व्यक्ति को फिर पश्चातापी अग्नि में नहीं जलना पड़ता पश्चातापी अग्नि में वही व्यक्ति जलता है जो कर्म करने से पहले उस पर ठीक तरह से विचार नहीं कर पाता है तो ठीक तरह से विचार करने का जो जो सौभाग्य है वो केवल मनुष्य को मिला है और मनुष्य में भी वो वो मनुष्य जिस जो चिंतन करने का स्वभाव रखता है मतवा कर्माणी शिव सीव, व्यंति आता है ना कि मनुष्य कौन है तो कहते हैं कि जो मनन करके अपने कर्मों का कर्मों को बांधता है अपने कर्मों की एक श्रृंखला बनाता है अपने कर्मों को सीता एक कर्म के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा तो कहते है कि वो मनुष्य ठीक से निर्णय ले सकता है तो कहते हैं कि प्रमाणी अर्थ परीक्षणम इस न्याय से जो सत्य ठहरे वही सत्य है अब परीक्षा कर लीजिए अब परीक्षा कई बार क्या होता है परीक्षा भी कई बार गलत हो जाती है तो उसके लिए न्याय दर्शन की ओर चले जाइए मी गौतम से पूछे कि महाराज बताओ यथार्थ जान कैसे होगा तो वो कह देंगे इंद्रियार्थ सन्निक उत्पन्नम जानम वो एक परीक्षा बन जाएगी कि मैं आप जो प्राप्त कर रहे हैं वो धुंधला तो नहीं है उस ज्ञान में स्पष्टता है या नहीं है ऐसा तो नहीं कई बार हम बहुत सारी गलतियां करते हैं जैसे मेरे पास एक विद्यार्थी आया और मैंने कहा कि तुम्हें ये चीज लानी और वो भागा बस इतना सुन तो ही भागा मैंने कहा पूरी बात तो सुनो मैंने जैसे मैंने कहा कि भाई रसोई सब्जी लानी है बस चला गया अब कितनी लानी है किसमें लानी है कौन सब्जी लानी है कुछ नहीं पूछना बस सीधा रसोई की तरफ तो कई बार हम सबके साथ में ये घटनाएं घटती हैं कि हम जब किसी काम का प्रारंभ करते हैं हम पूरा विचार नहीं कर पाते दुकान दुकान से बहुत सारी वस्तुएं खरीदी उसने बिल दे दिया और हमने विश्वास कर लिया कि ठीक है इतने की यह वस्तु इतने की यह वस्तु हमने बिल देखने की भी कोई आवश्यकता नहीं समझी और जब घर देखा तो पता लग रहा है कि 200 रुपए का अंतर है अब उससे हम कह भी नहीं सकते कि तूने 200 रुपए ज्यादा लगा दिए वो ये कहेगा कि आपने यहां क्यों नहीं देखा इसलिए रेलवे स्टेशन पर जाओ तो वो पहले लिखे रखते है कि अपने पैसों की जांच कर लीजिए और इसी तरह बैंक में जाओ तो वहां भी लिखा रहता है अब मान लो किसी को दस लाख बीस लाख रुपए निका, निकाल निकालने हैं तो अब वो कहां तक गिनेगा तो ऐसी स्थिति में फिर एक विश्वास ही रहता है अब अगर दस लाख रुपए या तो या तो हजार हजार के हजार हजार के नोट हो सौ सौ हजार हजार हजार के दस हजार होंगे ना दस लाख में कितने बन जाते हैं तो अब कहा गिनाएगा अब या तो दो तीन आदमी हो गई टूटे गिन ले फटाफट तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कई बार लेकिन फिर भी हम जो भी काम करें हमें पूरी तरह से उसकी छानबीन करके ही काम जब हम करते हैं तो हम धोखा कम खाते हैं लोग हमें कम ठगेंगे नहीं तो ठगने वाले जगह जगह बैठे डॉक्टर के पास चले जाओ वकील के पास चले जाओ दुकानदार के पास चले जाओ जो जान का दुकानदार होता है ना वो ज्यादा ठकता है क्योंकि वो सोचता है कि ये ग्राहक मेरे पास ही आएगा इसको और कोई जाना नहीं और और उसको इतना मीठा बोलेगा और वो भी सोचता है कि ये तो अपने ही लालाजी हैं ये क्या हमारे साथ धोखाधड़ी करेंगे और वो ही सबसे ज्यादा करते हैं इसलिए कोई वस्तु खरीदे तो, तो कोई एक दुकान नहीं बांधो दो चार जगह पूछ लीजिए और सही सही पैसे का हमें पता लग जाएगा तो कहते हैं कि ये जो प्रमाणी अर्थ परीक्षण जो न्याय है इस न्याय को हम काम में ले सकते हैं और इसको काम में लेने के बाद हम जैसा है वैसा ही देखना शुरू कर देते हैं ये आज का विषय था बाकी चर्चा कल करेंगे शांति पाठ ओ दे